तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तर्क संग्रह के अनुमान खंड में तीन प्रकार के हेतुओं की चर्चा कल संपन्न हुई तीन प्रकार के हेतु हैं अन्वय की एक अन्वय आ, केवल अन्वयी दूसरा और केवल वेतरे की तीसरा अनवय व्याप्ति और व्यतरक व्याप्ति भेद से दो प्रकार की व्याप्ति है और दोनों प्रकार की व्याप्ति जिस हेतु में रहेगी उसे कहा जाएगा अन्वय वेतरेय की हेतु और जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही रहेगी व्यतिक व्याप्ति नहीं रहेगी उसे कहा जाएगा केवल अन्वयी हेतु और जिसमें अन्वय व्याप्ति नहीं रहेगी मात्र व्यतिरेक व्याप्ति ही रहेगी उसे कहा जाएगा केवल व्यतिरिक हेतु इन तीनों का उदाहरण बताया गया परोतो वन्यमान धूमात इसमें धूम ये प्रथम प्रकार का जो हेतु है उसका उदाहरण है प्रथम प्रकार का हेतु तीन प्रकार के हेतुओं में से कौन है अन्वय वेतरे की हेतु तो धूम में धूम अन्वय वेतरे की हेतु है का मतलब इसमें वन्य रूप साध्य की अन्वय व्याप्ति भी और व्यतिक व्याप्ति भी रह जाती है इसलिए इसे कहा जाता है अन्वय व्यतिरे हेतु किसको धूम में धूम को अन्वय व्याप्ति है वह की धूम में वन्नी नियत साहचर्य धर्म इसे अन्वय व्याप्ति कहा जाएगा और व्यतिरेक व्याप्ति है वन्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व ये हैं व्यतिरिक व्याप्ति किसमें धूम में, में किसकी वन्नी की वो प्रतियोगित्व धर्म इस प्रकार ये दोनों प्रकार के व्याप्तियों से युक्त हेतु धूम होने से धूम हुआ अन्वय की हेतु का उदाहरण केवल अन्वयी हेतु का उदाहरण है प्रमेयत्व घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् यहाँ पर प्रमेयत्व हेतु में अभिधेयत्व रूप साध्य की व्याप्ति ही रहती है अन्वय व्याप्ति होगी अभिधेयत्व नियत सहचर प्रमेयत्व होगा तो उसमें अभिधेयत्व नियत सहचर्य रहेगा प्रमेयत्व में जैसे धूम में वन नियत साहचर्य अन्वय व्याप्ति है ऐसे प्रमेयत्व में अभिधेयत्व रूप साध्य की अन्वय व्याप्ति क्या मानी जाएगी कि अभिधेयत्व तो नियत साहचर्य प्रमेयत्व में रहें तो माना जाएगा प्रमेयत्व तो हेतु अन्वय व्याप्ति से युक्त है और केवल व्यतिरिक वे, उसमें वैतरिक व्याप्ति नहीं रहनी चाहिए तो वैतृक व्याप्ति तो होती है अभावों की व्याप्ति यत्र साध्याभाव तत्र धूनाभाव तत्र हेत्वाभाव ये व्यतिरिक व्याप्ति का अभिनय है व्यतिरिक व्याप्ति जिससे समझ में आ सके ऐसी चेष्टा है यत्र वन्याव तत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव तो यहाँ साध्य हैं अभिधेयत्व तो यत्र यधेयत्वाभाव तत्र प्रमेयत्वाभाव ऐसी व्याप्ति यदि बनेगी तो इसके लिए कोई ना कोई एक विपक्ष चाहिए ना जहाँ पर साध्याभाव का निश्चय हो और यत्वाभाव का भी निश्चय हो ऐसा स्थल लेकिन ऐसा कोई स्थल यानी पदार्थ है ही नहीं सात पदार्थों में से जो हो अभिधेयत्वाभावान हो प्रमेय भाववान हो ऐसा कोई पदार्थ सात पदार्थों में से है नहीं एक भी सभी के सभी अभिधेय हैं द्रव्य भी अभिधेय है तो ये जो आपका चौबीस प्रकार का गुण है वो भी अभिधेय है कर्म भी अभिधेय कोटि में आता है प्रमेय कोटि में आता है तो सामान्य भी विशेष भी समवाय भी अभाव भी ईश्वर सर्वज्ञ है कि नहीं तो ईश्वर के ज्ञान का विषय और ईश्वर का ज्ञान भ्रमात्मक है कि परमात्मक है परमात्मक है और जो प्रमा का विषय होता है उसे कहा जाता है प्रमे तो इन सात पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है जिसको ईश्वर नहीं जानता है सबको जानते है ईश्वर और ईश्वर का ज्ञान परमात्मक ही होता है इसलिए ईश्वर की प्रमा का विषय सात पदार्थ में से हरेक पदार्थ रूप वस्तु बनेगी ना तो प्रत्येक में जो भी प्रमा का विषय होगा उसे प्रमेय कहा जाता है और उसमें धर्म रहता है प्रमेयत्व प्रमेयत्व धर्म रहेगा तो आपके ईश्वर के प्रमा का विषयत्व रूप प्रमेयत्व प्रत्येक वस्तु में रहेगा किसी में भी उसका अभाव नहीं रहेगा और ये जो है अभिधेयत्व यानि शब्द प्रतिपाद्यत्व कहो शब्दी शब्द का वाच्यार्थत्व कहो शक्यार्थत्व कहो वो भी प्रत्येक वस्तु में रहता है सात पदार्थों से पदार्थों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको शब्द से नहीं बताया जा सकता कोई पदार्थ नहीं है सब अभिधेय हैं। इसलिए सब में अभिधेयत्व तो रहेगा किसी में भी अभिधेयत्व का अभाव नहीं रहेगा और किसी में भी प्रमेयत्व का अभाव नहीं रहेगा तो ये अभिधेयत्व अभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व तो प्रमेयत्व में आएगा ही नहीं क्योंकि कहीं पर भी अभिधेयत्व अभाव और अभाव साथ साथ रहेंगे ही नहीं ऐसा कोई स्थल है ही नहीं जहां अभिधेयत्व और प्रमेयत्व न हो सब में अभिधेयत्व प्रमेयत्व है इसलिए व्यतिरिक्त व्याप्ति प्रमेयत्व हेतु में नहीं रहेगी अन्वय व्याप्ति ही रहेगी लिए प्रमेयत्व तो हेतु को कहा जाएगा केवल अनवी हेतु और केवल व्यतिरिकी हेतु बताया गया गंधवत्व को पृथ्वी में इतर भेद सिद्ध करने के लिए गंधवत्व हेतु बनता है वह केवल व्यतिरिकी हेतु है पृथ्वी पक्ष है और इतर भेद साध्य है गंधवत्व हेतु है तो वैतरिक व्याप्ति होगी यर भेदा भाव तत्र भाव। तो इतर भेद का अभाव कहां है इतर में इतर भेद रहेगा केवल पृथ्वी में और पृथ्वी से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं जलादि उनको इतर शब्द से लेना है उनमें इतर भेद नहीं रहेगा इतर भेद का अभाव रहेगा जलादि में और वहाँ गंधवत्व भी नहीं रहता है भी समवाय सम्बन्ध से केवल पृथ्वी में रहता है पृथ्वी का असाधारण धर्म है न गंधवत्व जलादि में रहेगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी फिर वो पृथ्वी का लक्षण ही नहीं होगा ना इसलिए गंधवत्व का अभाव भी इतर में रहेगा जलादि में रहेगा और इतर भेदाभाव भी है तो यत्र साध्याभाव तत्र यत्वाभाव ये व्यतिरिक्क व्याप्ति है और ये व्यतिरिक्क व्याप्ति रह रही है कहाँ पर जलादि में जलादि में ये निश्चय हो रहा है कि वहां इतर भेद का अभाव भी है गंधवत्वाभाव भी है तो व्यतिरिक व्याप्ति का निश्चय हो जाएगा किसमें गंधवत्व में वो व्यतिरिक व्याप्ति क्या है इतर भेदा भाव व्यापकी अभाव प्रतियोगित्व जो गंधवत्व धर्म में है हेतु में है वह है व्यतिरिक व्याप्ति और उसका निश्चय हुआ जलादि में वो हो जाएगा विपक्ष जलादि को विपक्ष कहा जाएगा जहां साध्याभाव का निश्चय होता है उसे विपक्ष कहते हैं और फिर पक्ष में तो साध्य का संदेह होता है तो पक्ष में हेतु निश्चित हुआ गंधवत्तो हेतु और उसमें अन्वय व्याप्ति रहेगी नहीं इतर भेद की यत्र गंधवत तत्र इतर भेद ऐसी अन्व्याप्ति का अभिनय होगा ना और उसके लिए कोई न कोई निश्चायक स्थल चाहिए दृष्टांत जिसे सपक्ष कहा जाता है और सपक्ष कौन बनेगा जिसमें गंध रहेगा समय सम्बन्ध से वह तो पृथ्वी में ही समय संबंध से गंध रहता है अरे यहाँ तो पृथ्वी मात्र को पक्ष बनाया गया है इसलिए कोई सपक्ष यानि अन्वयी दृष्टांत न होने से गंधवत्व हेतु में अन्वय व्याप्ति नहीं रहेगी व्यतिरिक व्याप्ति ही रहेगी इसलिए गंधवत्व हेतु को कहा जाएगा केवल व्यतिरेकी हेतु और इसके गंधवत्व रूप केवल इतरे हेतु से पृथ्वी रूप पक्ष में इतर भेदा भेद इतर भेद रूप साध्य का निश्चय होगा कि पृथ्वी इतर भेदवती है ऐसा जैसे वन्यव्याप्य धूम वाला होने से पर्वत वन्य वाला है ये निश्चय अनुमिति कहलाता है न ऐसे इतर भेद इतर भेदाभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व धर्म वाला, आ, प्रतियोगित्व रूप व्याप्ति से युक्त गंधवत्व हेतु पृथ्वी में रहने के कारण इतर भेद भी साध्य भी रहेगा साध्य भी उसमें रहेगा ये निश्चय ये अनुमिति हो गई केवल वितर की हेतु से होने वाली अनुमिति का स्वरूप रहा पृथ्वी इतर भेदवती इत्याकारक। तो इस प्रकार ये जो तीन प्रकार के हेतु थे उनके उदाहरण भी मूल में अन्नम भट्ट जी ने बताए अब ये जो पक्ष सपक्ष विपक्ष ये पारिभाषिक शब्द हैं तर्कशास्त्र में इनकी परिभाषा बताई जा रही है परिभाषा यानी लक्षण पक्ष किसको कहा जाएगा सपक्ष किसको कहा जाएगा विपक्ष किसको कहा जाएगा इसका लक्षण ग्रंथ आ रहा है उसे देखिए मूल में हाँ हाँ तो तो कि कि कि किसका तो हाँ तो, तो, तो, तो, तो ये है व्याप्ति का अभिनय बताने वाले वाक्य में ये अपेक्षित हैं कि यत्र समय संबंध गंधा भाव ऐसा तो ये है। हाँ तो जरूरत नहीं है समय संबंध से ही लिया जा रहा है हेतु को गंधवत्व हेतु समय संबंध से पृथ्वी में रहता है ऐसा समवाय संबंध से ही इतर में यदि रहे तब तो इत, इतर में समवाय संबंध है न गंधवत्व का अभाव नहीं मिलेगा हाँ तो वितरिक व्याप्ति नहीं बन पाएगी इसलिए वहाँ समवाय संबंध है ना अपेक्षित ही है पक्ष सपक्ष विपक्ष ये जो तीन पारिभाषिक शब्द हैं इनका लक्षण बताने वाला ग्रंथ है उसमें से पहले पक्ष का लक्षण बताने वाला ये वाक्य है संदिग्ध साध्यवान पक्ष पक्ष किसको कहा जाएगा जिसमें साध्य का संदेह हो संशय हो तो साध्य का संशय जिस स्थल पर हो रहा है जिस पदार्थ में हो रहा है उस पदार्थ को कहा जाएगा पक्ष ये पक्ष का अर्थ वादी प्रतिवादी ऐसा नहीं लेना पक्ष है जहां साध्य का संदेह हो रहा है ऐसा स्थल ऐसा पदार्थ वो हो जाएगा पक्ष ये पक्ष का लक्षण है संदिग्ध साध्यवान पक्ष संदिग्ध कहते हैं ये साध्य का विशेषण है ना संदिग्ध संदेह के विषय को कहा जाता है संदिग्ध और संदेह कहते हैं संशय को इसलिए संदिग्ध साध्य का मतलब संशयास्पद साध्य है जहां पर साध्य का न तो निश्चय है न तो साध्य भाव का निश्चय है साध्य का संशय है साध्य है कि नहीं ऐसा उसे कहा जाता है पक्ष जहां पर साध्य का संशय हो रहा है वह पदार्थ पक्ष कहलाता है उदाहरण के लिए परोतो वन्यमान इत्यादि प्रसिद्ध है तो पर्वत में धूम दिख रहा है इसलिए धूम का तो संशय नहीं होगा जिसका सामने दर्शन हो रहा है और वन्य नहीं दिख रहा है तो धूम को अभी तक वन्नी के साथ ही दिखा देखा तो संशय होगा पहले तो हमने जब भी धुए को देखा वन्नी के साथ ही देखा यहां पर वन्नी नहीं दिख रहा है और धुआं दिख रहा है पर्वत में तो यहां वन्नी है कि नहीं इस प्रकार का संदेह होगा और फिर व्याप्ति का स्मरण होगा और व्याप्ति का स्मरण होने पर हो जाएगा परामर्श जिसे उपनय वाक्य कहा जाता है कि वन्य व्याप्य धूमवान एयम पर्वत व्याप्ति का पहले धूम्य स्मरण होगा अभी तक जितने भी धुए देखे वह वन्नी की व्याप्ति से युक्त ही देखे वन्यव्याप्य धूम का ही दर्शन हुआ और यहाँ पर धूम दिख रहा है वन्नी नहीं दिख रहा है तो धूम का व्यापक वन्नी है कि नहीं ऐसा संदेह होगा और फिर धूम में वन्नी की व्याप्ति का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाएगा तो साध्य व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान रूप परामर्श होगा ये पर्वत में जो धूम दिख रहा है यह वन व्याप्य धूम वाला है पर्वत पर्वत में दिखने वाला धुआ वन्य व्याप्ति से विशिष्ट है वन्य व्याप्य है का अर्थ यह निश्चय होगा इसे कहा जाता है लिंग परामर्श वन्य व्याप्य धूमवाना यम पर्वत लिंग परामर्श कहो या उपनय वाक्य कहो और इस उपनय वाक्य के पश्चात फिर निगमन वाक्य होगा तस्मात् वन्य व्याप्य धूम वाला यह पर्वत होने से वन्यमान है पर्वतो वन्यमान यह अनुमिति हो जाएगी तो पहले जो प्रतिज्ञा की पर्वतों वन्यमान वहां पर पर्वत में उसे पहले संदेह होगा धूम को देख करके पर्वत में संदेह होगा धूम के व्यापक वन्नी का और इस फिर व्याप्ति का स्मरण होगा यानी साध्य के अस्तित्व विशेष संशयात्मक ज्ञान हुआ संधेह का मतलब किसमें पक्ष में और हेतु तो हे के अस्तित्व विशेष निश्चय भी हैं तो फिर हेतु के अस्तित्व निश्चय से वही के यानी साध्य के अस्तित्विषेक संशय होगा तत्पश्चात व्याप्ति का स्मरण होगा और फिर परामर्श ज्ञान होगा वन्य व्याप्य धूमवाना यम पर्वत ऐसा और फिर निगमन वाक्य होगा वन्य व्याप्य धूम वाला यह पर्वत होने से वन्य व्याप वन्य मान है व्याप्य वाला है तो व्यापक वाला भी होगा तो पक्ष कहलाता है जहाँ पर साध्य का संदेह होता है उसे पक्ष कहते हैं ये कह रहे हैं कि दो साध्यवान पक्ष यथा धूमवत्व हेतु पर्वत तो धूमवत्व रूप हेतु में पर्वत का जो निश्चय हुआ क्या नाम धूमवत्वे हेतु पर्वतः पक्ष ऐसा लगाना तो धूमवत्व रूप हेतु पर्वत में दिख रहा है तो वहां पर पक्ष कौन हुआ पर्वत क्योंकि पर्वत में धूम रूप हेतु का जो साध्य है वही उसका संदेह हो रहा है पर्वत में इसलिए पर्वत को कहा जाएगा पक्ष ये ध्यान में सपक्ष किसको कहेंगे तो सपक्ष का लक्षण है निश्चित साध्यवान सपक्ष जिसमें साध्य का निश्चय हो निश्चय का विषय विषयभूत तो साध्य जिस स्थल पर रह रहा है उस स्थल को कहा जाएगा सपक्ष जैसे ये जो आपका धूम रूप हेतु से वन्य को सिद्ध करते समय वन्य की वन्य रूप साध्य की व्याप्ति का निश्चय जिन जिन स्थलों पर आपको हो रहा है महान साधि उन्हें कहा जाएगा सपक्ष तत्र तत्रि यथा इसमें यथा के बाद जो कहा गया महानी वो सपक्ष है वहा वन्य रूप साध्य का निश्चय है तो वन्य रूप साध निश्चित साध्य वाला महानस होने से महानस को सपक्ष कहेंगे निश्चय का हेतुभूत साध्य जहां रह रहा जहां साध्य का निश्चय हो रहा है वह पदार्थ वह है महानस वो सपक्ष है इसे कहते हैं कि निश्चित साध्यवान सपक्ष यथा तत्र महानसम तत्र तो यानि धूम रूप हेतु से पर्वत में वन्नी का निश्चय कराते समय महानस ये है निश्चित साध्य वाला पदार्थ इसलिए सपक्ष होगा महानस में तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है ना धूम और वन्नी को तो महानस में तो वन्नी प्रत्यक्ष होने कारण निश्चित है तो निश्चित वन्नी वाला हुआ महानस उसे कहा जाएगा सपक्ष तो कहा कि तत्र महानसम इसमें तत्र शब्द से लेना धूमवत्व हेतु से पर्वत में वहि की अनुमति के अवसर पर इस दृष्टांत में ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा तत्र यानी अस्मिन एव दृष्टांते धूमवत्तो हेतु से पर्वत में वही की अनुमिति स्थल पर तत्र का अर्थ निकलेगा अनुमिति स्थल में क्या होगा कि सपक्ष होगा महानस जहां साध्य का निश्चय हो संदेह नहीं निश्चय हो ऐसा पदार्थ वो है मानस प्रत्यक्ष से ये होता है ज्यादातर तो हो प्र, प्रत्यक्ष ही रहता है हाँ ऐसा कोई उदाहरण बताओ तार्किक लोग कहते हैं इनके अनुसार शब्द भी वही प्रमाण है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से अनुमोदित है उसे प्रमाण मानते हैं वही से सीखो शब्द को स्वतः प्रमाण नहीं मानेंगे वही शब्द प्रमाण माना जाता है किसी ने कहा नदी तीरे तीर वृक्षा और नदी तीर में जाकर के देखा तो एक भी पेड़ नहीं है तो नदी तीरे तीरें वृक्षाणी संति वाक्य तो बता रहा है कि नदी तीर पर कई पेड़ हैं और यदि नदी किनारे गए और वहाँ पर वास्तव में ही कहीं एक पेड़ मिले तो मना माना जाता है कि जिसने ये वाक्य बोला वह आप्त तो व्यक्ति है और उसका ये वाक्य शब्द प्रमाण है उसे संवादित होना पड़ता है समर्थन प्राप्त करना पड़ता प्रत्यक्ष का नहीं तो प्रत्यक्ष से बाधित हो जाता है शब्द हाँ तो अनुमान के लिए मानस आदि में प्रत्यक्ष दर्शन करना पड़ता है साध्य का या उसका हेतु का प्रत्यक्ष मूलक अनु अनुमित, अनुमिति को माना जाता है अनुमान प्रमाण कार्य है अनुमिति और कारण है प्रत्यक्ष प्रमाण धूम प्रत्यक्ष हुआ और उससे जो है पर्वत में वन्य की अनुमति हुई इसलिए प्रत्यक्ष से निश्चय होगा स्वर्गा का उदाहरण किस लिए दिया जाता है यानी श्रुति में ये आया कर्मफल अनित्य है आ, और उसके लिए उदाहरण दिया लौकिक कर्मफल का ये थे यथेह कर्म चितोलोक क्षीय ते एवे अमुत्र पुण्यचि लोक क्षीयते स्वर्ग की अनित्यता को बताने के लिए अनुमानस है स्वर्ग अनित्या स्वर्गो नित्य क्यों कर्मफल्वात् लौकिक कृषिदिकर्म फलवत्त सस्यादिवत कृषिदि कर्म का फलभूत जो सस्यादी है उन उनके तरह तो यहाँ प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कृषिदि कर्म का फल जो सस्य है यानी फसल है ये नहीं कि एक बार बोलिया तो हमेशा के लिए हो गया किसान ने एक बार गेहूं या धान बोलिया तो हमेशा होता ही रहेगा उस खेत में गेहूं धान ऐसा नहीं है प्रति वर्ष उसे कृषि कर्म करना पड़ता है तो क्योंकि पहला वाला जो कृषि कर्म का फल था सस्य वह समाप्त हुआ फिर दूसरा सस्य प्राप्त करने के लिए अन्न प्राप्त करने के लिए फिर कृषि कर्म करना पड़ता है ऐसे भोजन रूप कर्म एक बार किया तो हमेशा के लिए क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति नहीं होती रोज रोज करना पड़ता है भोजन तो ये सब जो लौकिक क्रियाएं हैं लौकिक कर्म हैं, उनका फल हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं अनित्य है ऐसे अमूत्र यानी परलोक भी जो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन कर्म का फल है तो वहां पर भी कर्म से प्राप्त जो स्वर्गादि भोग हैं वे यहाँ के कृषिदि कर्मफलभूत सस्यादि जैसे अनित्य हैं ऐसे अनित्य ही हैं ये अनुमान किया जा रहा है उसमें कर्मफलत्व हेतु को देख करके और कर्मफल हैं स्वर्ग आदि ये हम कैसे देख रहे हैं उसे शब्द बताएगा शब्द से निश्चित करेंगे ये कहा जा सकता है हाँ, यानी शब्द से पक्ष में कर्म फल रूप हेतु का निश्चय हुआ स्वर्गरूप जो पक्ष जहाँ साध्य का संदेह है स्वर्ग नित्य है कि अनित्य नित्य अनित्य है कि नहीं ये संदेह होगा सिद्धांती कहेंगे अनित्य है पूर्व पक्षी कहेंगे स्वर्ग नित्य है तो अनुमान से स्वर्ग की अनित्यता का निश्चय करने के लिए पहले स्वर्ग रूप पक्ष में हेतु का निश्चय कराना पड़ेगा ना वो हेतु का निश्चय कराने के लिए स्वर्ग को बताना पड़ेगा कर्मफल और स्वर्ग को कर्मफल बता रही है श्रुति तो श्रुति से स्वर्ग में कर्मफलत्व रूप हेतु का निश्चय हुआ पक्ष में और उससे अनुमान हुआ स्वर्ग के अनित्यता का ये शब्द प्रमाण हुई ये कहा जा सकता है हेतु का निश्चय शब्द प्रमाण से पक्ष में हुआ और हेतु निश्चय से साध्य व्याप्य हेतु के पक्ष में निश्चय से अनुमति हुई अनित्यता की स्वर्ग के ये अनुमिति है, सपक्ष है। सपक्ष हाँ सपक्ष हुए ये सस्यादि सस्य हैं और आदि शब्द से क्षुधा निवृत्ति तृप्ति ये सब लेना जो इस लोक के लौकिक कर्म फल लौकिक कर्म है भोजन उसका फल है तृप्ति क्षुधा की निवृत्ति उसमें अनित्यता देखी गई और कर्म कर्मफलत्व तो भी देखा गया तो यत्र यत्र कर्म फलत्व तत्र तत्र अनित्यत्व यथा क्षुधानिवृत्त्यादि कहो या सस्यादि कहो ये हैं प्रत्यक्ष इसलिए जैसे मानस में वन्य प्रत्यक्ष हैं अब पर्वत भी प्रत्यक्ष है वन्य भी मानस में धूम भी प्रत्यक्ष हैं वन्य भी प्रत्यक्ष हैं ऐसे यहाँ सस्दि में आनित्यत्व तो भी प्रत्यक्ष हैं और कर्म कर्मफलत्व तो भी प्रत्यक्ष हैं सपक्ष में तो कर्म फल मात्र अनित्य हैं ये सिद्ध करने के लिए फिर अनुमान करना पड़ेगा उसके लिए फिर स्वर्ग आदि जो अलौकिक पारलौकिक फल है कर्म का उसे पक्ष बनाना पड़ेगा और अनित्यत्व को साध्य बनाना पड़ेगा तो स्वर्ग आदि अनित्य क्यों कर्म फलत्वात तो हेतु है तो स्वर्ग आदि में कर्म फलत्व का निश्चय कैसे होगा पक्ष में वो शब्द प्रमाण से लेकिन दृष्टांत में जो है सपक्ष में तो प्रत्यक्ष से ही होगा पक्ष में हेतु का निश्चय शब्द प्रमाण से भी होता है ये कहा जाएगा जो स्वर्ग आदि पक्ष हैं कर्म फलत्व हेतु से अनित्यता का निश्चय कराते समय स्वर्ग आदि पक्ष हैं उनमें हेतु जो कर्म फलत्व है उसका निश्चाय प्रमाण श्रुति होगा शब्द होगा ये कह सकते हैं लेकिन जो सपक्ष बनेगा वह सपक्ष तो उभय दृष्टांत तो उभय सम्मत होता है ना और उभय सम्मत होगा तो जो श्रुति को नहीं मानते उनको भी, भी तो सम्मत होना चाहिए ना साध्य की व्याप्ति हेतु में निश्चित कराते समय तो वो है प्रत्यक्ष ही होगा प्रत्यक्ष को तो सब मानेंगे इसलिए ये हो जाएगा कि जो सपक्ष में हेतु का निश्चय और साध्य का निश्चय वो तो प्रत्यक्ष से होगा जो भी दृष्टांत बनेगा वहाँ अपक्ष में हेतु का निश्चय प्रत्यक्ष से भी होगा शब्द से भी होगा तो गलत बात व्यति नहीं ऐसा कोई नहीं तो निश्चित सपक्ष यथा साध्यवान्व महानस यानी धूमवत्व हेतु से पर्वत में वन्य सिद्ध करते समय महानस सपक्ष बनेगा क्योंकि महानस में वन्य रूपी साध्य का निश्चय है विपक्ष के विषय में आता है कि निश्चित साध्याभावान विपक्ष जिसमें साध्याभाव का निश्चय हो उस पदार्थ को कहा जाता है विपक्ष साध्य का निश्चय नहीं साध्यभाव का निश्चय है जहां पर उसे कहा जाएगा विपक्ष जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं तत्र महारथ महारध, महारध यानी बड़ा जलाशय रथ कहते हैं जलाशय को महारथ या बड़ा जलाशय और जलाशय में वन्यभाव का निश्चय है जलाशय में वन्य रहेगा कि रहेगी क्या नहीं रहेगी तो वन्याभाव का निश्चय जहां है ऐसा स्थल हो गया महारद जलाशय उसे कहा जाएगा विपक्ष साध्याभाव का निश्चय जिस पदार्थ में है वह पदार्थ विपक्ष कहलाता है तो पर्वत में वन्नी को धूम रूप हेतु से सिद्ध करते समय बनेगा विपक्ष कोण महारथ जलाशय यह विपक्ष का लक्षण हुआ तो इस प्रकार एक ही उदाहरण में पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों को बताया। बता पर्वत वन्यवा धूमांूम्वान्नी महानस यूम भाव यथा महारध इदीवाक्य में पर्वत में धूम से यानि अन्वय वित्र की हेतु से वन्य का निश्चय कराते समय पर्वत सपक्ष कहलाएगा वहाँ साध्य का संदेह होने से वन्य का संदेह होने से मानस सपक्ष कहलाएगा वन्य का निश्चय वहाँ पर होने से साध्य का निश्चय होने से और जलाशय विपक्ष कहलाएगा वन्याभाव का निश्चय वहाँ होने से ये बताया गया इस प्रकार ये, ये तीनों तो सदहेतु हो गए अन्वय व्यतिरे की केवल के अन्वयी केवल व्यतिरेकी इनको कहा जाता है सदहेतु अब प्रसंग प्रसंगवशात बताया जा रहा है असद हेतुओं को भी हेतुआभाषों को भी कुछ हेतुआभाष होते हैं हेतु जैसे दिखते हैं लेकिन हेतु नहीं होते जैसे रेगिस्तान में सूर्य किरणों में जलाभाष होता है जल नहीं होता जल जैसा दिखता है ऐसे जो हेतु जैसे दिखे लेकिन वास्तव में हेतु ना हो उन्हें हेतु हेतुआभास कहा जाता है उन हेतु हेतुभाषों को बताने के लिए प्रकरण आ रहा है इसकी चर्चा कल प्रारंभ होगी